तो में क्या है और ये काम कैसे करते हैं परस्परानुग्री है। परस्पर के सहायक होकर परस्पर के हाँ, परस्पर के अनुग्राहक होकर के सहायक हो कर के कार्य करते हैं हमने विरोधात पाठ मान करके बताया न और यदि अविरोधक पाठ है तो अर्थ होगा की गुणों के कार्यों में विरोध नहीं है क्यों विरोध नहीं है क्योंकि मिल करके कार्य सम्पन्न करते मिल करके कार्य गुण के कार्यों में विरोध क्यों नहीं है क्यूँकी मिल करते हैं और अपना यहाँ ऐसी यह था चिकित्सा शास्त्र चतुर्विभाग जैसे चिकित्सा शास्त्र चार विभाग वाला है तो पहला क्या है रोग रोग भी समझ में आना चाहिए रोग गुण है पीना सहे, सहे, रोग चाहिए रोग चाहिए से रोग है है है क्या रोग रोग रोग और का भी समझ किस से हुआ तो जिस हेतु से रोग हुआ है तो रोग की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा उस उपार। हाँ, उपार। हाँ उस हेतु का विधान करना पड़ेगा मतलब रोग का हेतु मालूम होना चाहिए तो रोग के हेतु यदि मालूम हो जाएगा तो उपाय के द्वारा क्या करेंगे रोक के हेतु का विघात करने से क्या है रोग का विघात हो जाएगा तो रोग हेतु प्रकृति क्या है यहाँ आरोग्य आरोग्य आरोग का रोग का भाव तो रोग का अभाव भी समझना चाहिए की आरोग्य ऐसा होता है और आरोग्य का हेतु क्या है वैश्व्य वैश्य मतलब औसल इन चार चीजों को करना चाहिए साथ में चार हेतु वाला है भी रोग के हेतु पर विचार जाना करते हैं आयुर्वेदिक है जो पे में योग शास्त्र चतुर भी चतुर्भ चार विभाग वाला ही है हं? इसी प्रकार यह योग शास्त्र भी कितना विभाग वाला है इसी प्रकार यह योग शास्त्र भी चार विभाग वाला ही है तद यथा हुआ जैसे तो पहला विभाग क्या है संसारा संसारा गर्भ हो गया दुख रूप संसार तो वहाँ चिकित्सा शास्त्र का प्रथम विभाग क्या है रोग।, रोग तो रोग के स्थान पर क्या है संसार, संसार है जैसे कि कोई रोग हटाना चाहेगा ना किसी को रोग हो गया तो रखेगा की हटाएगा तब जो रोग के स्थान पर क्या है यहाँ पे योगी के लिए तो संसार को रखना चाहेगा कोई ऐसा सोचेगा आधा रोग हमारा निवृत्त हो जाए या आधा बना रहे कोई चाहेगा संसार बना रहे यादा हो ये नहीं तो पूरा संसार ही है उसके। और ये कहेंगे रोग और दूसरा क्या है रोग का हेतु तो रोग के हेतु की जगह यहाँ पर संसार का हेतु संसार से क्या लेना है दुख रुख दुख रुख योगी के लिए सब कुछ क्या है दुख तो दुखी है ना तो संसार हेतु का है दुख रूप संसार का हेतु या दुख का हेतु दुख रूप संसार का हेतु क्या है पता करना पड़ेगा तो रोग हेतु की जगह क्या हुआ संसार हेतु और चिकित्सा शास्त्र का विभाग क्या है आरोग्य और योग शास्त्र का क्या है मोक्ष जैसे हर व्यक्ति आरोग्य चाहता है तो साधन क्या चाहेगा उसकी जगह और चिकित्सा शास्त्र का चतुर्थ विभाग क्या था औसत अवसर औसत है न आरोग्य का हेतु आरोग्य का हेतु क्या है तो यहाँ भी मोक्ष का हेतु मतलब मोक्ष का उपाय मोक्ष का उपाय क्या है प्रकार से उन चार विभागों में उन चार विभागों में दुख बहुला संसारो है या दुख की बहुलता वाला संसार यही है ध्यान देंगे संसार का है दुख की बहुलता वाला दुख की अधिकता वाला संसार है संसार में दुख की दुख अधिक मिलता है सुख तो बहुत तो कम मिलता है ऐसा सभी का अनुभव है तो ध्यान देंगे संसार दुख की बहुता वाला है दुख वाला है सुख इसमें अल्प है लेकिन जो विषय सुख है वो वास्तव में सुख है क्या वो भी विवेकी के लिए क्या है इसलिए दुख बहुला कर दुख दुख संसारा कर सकता है से तो यही है कि दुख की अधिकता वाला संसार दुख की बहुलता वाला संसार तो संसार में दुख की भूमिता है तो सुख कैसा है इसमें अल्प है और जो जो विषय सुख अल्प है वो वास्तव में सुख है क्या वो भी क्या जीवे के लिए इसलिए दुख भमला संसार का अर्थ किया जा सकता है दुख रूप समझेगा दुख रूप संसार ये संसार क्या है एक अर्थ है त्याग एक जैसे की चिकित्सा शास्त्र का प्रथम विभाग रोग होता है न तो रोग क्या होता है हे होता है हे मतलब क्या त्याग निराकरण दूर करने योग्य तो यहाँ so, पर सुख रूप संसार हे है और शास्त्र का द्वितीय विभाग रोग हेतु था न रोग का हेतु तो यहाँ भी किसका हेतु संसार, so, संसार का हेतु हे संसार है ना उसका हेतु बताते हैं किस कारण से दुख रूप संसार हुआ है रोग के हेतु से रोग होता है तो so, संसार के हेतु से संसार होता है संसार का हेतु क्या है प्रधान पुरुषयोगयोगों है ये तुम प्रधान और पुरुष का संयोग प्रधान मतलब अचेतन पदार्थ अचेतन क्या है है ना देना।, देना जो से ये जड़ संसार है दृश्य तो जड़ जगत का मूल भी क्या होगा एक जड़ होगा मतलब चेतन के बिना तो जड़ की प्रवृति नहीं हो सकती है लेकिन जो जड़ जगत दृश्य है तो इसके मूल में एक जड़ पदार्थ बांधना ही बढ़ेगा तभी प्रकृति पुरुषयोगी गीता में क्या है प्रकृति और पुरुष इन दोनों को क्या मानना चाहिए अनादि गीता दोनों को अनादी मानने को कहा है क्योंकि चेतन तो परिणामी नहीं है ना ये दृश्य जगत जो है किसी कि क्या चेतन तत्व का परिणाम हो सकता है क्या मूल तो में का चेतन तत्व मानना पड़ेगा और वो अचेतन तत्व चेतन का विस्तृत होकर कार्य करता है वो चेतन कौन है परमात्मा है और जिनको बंधन प्राप्त होता है वो चेतन कौन है जीवन ऐसा तो यही जो है ना जो प्रधान अचेतन पदार्थ है तो वो वो, वो किसमें महत्वपूर्ण बुद्धि के रूप में अहंकार के रूप में इंद्रियों के रूप में शरीर के रूप में विषय के रूप में वही परिणत होता है तो क्या है दे और विषय के रूप में परिणत होकर के वही क्या है की दुख का हेतु बनता है कौन दुख नहीं क्या बोला दे इंद्री और विषय रूप से कौन परिणत होता है प्रधान तो इस प्रकार क्या है प्रधान और पुरुष का वैसे तो यहाँ पर जो ज्यादा संयोग क्या है जो बुद्धि और पुरुष का संयोग है ना वही तो बताएंगे और बुद्धि और पुरुष का संयोग है और ठीक तो है आगे ध्यान देंगे तो प्रधान और पुरुष का संयोग ये हे का हेतु है हे क्या है बताओ संसार दुख रूप संसार है तो दुख रूप संसार का हेतु कौन है प्रधान और पुरुष का संयोग ध्यान देंगे रोग की निवृत्ति कब होगी जब रोग के रही रही जब रोग TVs. के कारण की निवृत्ति होगी तो यहाँ भी दुग्ग रूप संसार की निवृति कब होगी जब दुग्ग रूप संसार के कारण की निवृत्ति होगी दुग्ध रूप संसार का कारण क्या है प्रधान और पुरुष का प्रधान और पुरुष के संयोग की निवृत्ति होनी चाहिए है ना तो संयोग की निवृत्ति होनी चाहिए अभी क्या है की मानव का एक ये स्कूल शरीर खुल जाता है ना तो नूत स्कूल शरीर की एक शरीर के जगड़ होने पर है दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है अच्छा तो प्रधान और पुरुष और जिस क्या है की एक स्कूल होने के बाद में पुनः स्कूल शरीर प्राप्त होता है बीच में क्या रहता है मातले में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है मात में नहीं रहता है तो ये बात है लेकिन अभिज्ञा तो समय भी जीव का ज्ञान भी बना रहता है हाँ तो ये बताते हैं जैसे वहाँ पर क्या था चिकित्सा शास्त्र का तीसरा विभाग और तो यहाँ पर तीसरा विभाग क्या योग शास्त्र का मोक्ष तो यहाँ पर मोक्ष क्या है बताते हैं संयोग से आतंक की निवृत्ति ये प्रधान और पुरुष के संयोग की आतंत की निवृत्ति मुख्य है आतंक की निवृत्ति क्या है हाँ प्रधान और पुरुष के संयोग की अत्यंत निवृत्ति मतलब सर्वथा सर्वथानिवृत्ति प्रधान और पुरुष के संयोग की सर्वथा सर्वथानिवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है या यह हनम कर मोक्षा तो मोक्ष क्या है प्रधान और पुरुष के संयोग की अत्यधिक निवृत्ति ये मोक्ष है जिसको भी कहते हैं ना कि ये विदय मुक्ति है न होने पर क्या है प्रधान और पुरुष के संयोग की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है साधन करते करते समा समाधि से साक्षा हो जाए फिर प्रारब्ध भोग कर चला जाए अथवा असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा प्रार्थ वन हो जाए जो भी हो असंप्रज्ञा समाधि प्रारब्ध को क्षण करती है सही योगी गणमानती है तो अब क्या है की जब असंप्रज्ञा समाधि होने लगे संप्रज्ञा से साक्षात्कार हो गया वर्णन निवृत्त हो गया असंप्रज्ञा समाधि हो रही है फिर योगी का देने पर क्या है होगा तो प्रधान प्रधान और और के के की की को हो जाती है है से हान करके क्या है से अपने को जानने की चेष्टा करूँ और जब जब हम अपने अपना करते हैं तब तक बुद्धि की वृत्ति के साथ ही करते हैं सुखी हम दुखी हम हम, हम, हम। तो बुद्धि की वृत्ति को छोड़ कर होना करना वो वो होना अब इतना हान का उपाय हान क्या यहाँ पर मोक्ष मोक्ष का उपाय क्या है समय दर्शनम समय दर्शन यहाँ पर समय दर्शन करके विवेक आयत है न्ञान की शरण किया जाता है कौन योगी तो सब दुखदर्शनम बता रहे हैं कि मोक्ष का उपाय है समय दर्शन समय दर्शन करेंगे जो मुन पुरुष है न जो मोक्ष चाहने वाला पुरुष है उसका अपना स्वरूप है अथवा उपाधेय हो सकता है और उपाधेय अर्थ होता है ग्रह होता है जैसे कि अविद्या क्या होती है त्याच अविद्या होती है या दुख रूप संसार होता है दुख रूप संसार क्या होता है तो दुख रूप संसार हे है, है अपना स्वरूप कभी अपने से अलग हो सकता है क्या अपना जो आतु स्वरूप कभी अपने से अलग नहीं हो सकता है तो वो है अपना स्वरूप तो कभी हे नहीं हो सकता है और अपना स्वरूप अपने से अलग है क्या कभी तो जो अप्राप्त वस्तु होती है वह उपाधेय होती है कर होता है करने योग्य तो अप्राप्त वस्तु उपाधेय होती है अपना आत्म स्वरूप तो सदा प्राप्त ही है सदा प्राप्त ही है तो उपाधेय हो सकता है उपाधे yeah. का क्या होता है प्राय ग्रहण yeah, करने योग्य तो ग्रहण करने योग्य वो कौन वस्तु होती है जो पहले ऐसी आप अपना आत्मस्वरूप तो सदा प्राप्त ही है वो कभी भी अप्राप्त नहीं है इसलिए उपाधेय हो सकता है तो वही बताते हैं हाथूहू हाथू कर्थ है यहाँ पर दुख निवृत्ति करने वाला क्या हाथू कर्थ दुख निवृत्ति करने वाला या दुख निवृत्ति को चाहने वाला दुख निवृत्ति को चाहने वाला या मोक्ष को चाहने वाला है दो हाथों के हे तू था ना वो ऐसे ही कर्क तो कर हुआ क्या क्या त्याग और हानम का क्या हुआ यहाँ पर मोक्ष तो हाथु अर्थ है कि दुख निवृति चाहने वाले को या दुख निवृति करने वाले का स्वरूप दुख निवृत्ति चाहने वाले का अपना स्वरूप है उपाधेम हुआ हेयम हुआ भवतुम न रहती दुख निवृति चाहने वाले का अपना आत्म आत्मस्वरूप उपाधे अथवा हे नहीं हो सकता है दुख निवृत्ति चाहने वाले का या मुख चाहने वाले का अपना स्वरूप मुख्य चाहने वाले का अपना स्वरूप हे अथवा उपाधे नहीं सकता अब ध्यान दें कि यदि ऐसा माने कि अपना प्रूफ कैसा है ये मतलब त्याग करने योग्य है कैसा है वो त्याग करने वो है। है ना? प्रसंगा खाने तस् उच्छेद वाक प्रसन्ना मतलब यदि उसको क्या माने त्याग माने उसका मतलब भी त्याग मानने पर किसका त्याग मानने पर नहीं नहीं वो दुख निवृत्ति स्वरूप का दुख निवृत्ति स्वरूप का तो आत्म स्वरूप को आत्म स्वरूप का त्याग स्वीकार करने पर क्या स्वीकार करने पर आत्म स्वरूप का त्याग स्वीकार करने पर अथवा आत्मस्वरूप हे स्वीकार करने आरोप आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप हे स्वीकार करने पर या आत्मस्वरूप त्याग स्वीकार करने पर तो क्या मानना पड़ेगा ध्यान देना वो भाग त्यागे है ना मतलब यदि उसका त्याग स्वीकार करें अर्थात तो उसका तो निवृत्ति स्वीकार करें तो कहते हैं कि दुख निवृत्ति चाहने वाले के आत्मस्वरूप का त्याग स्वीकार करने पर उसके बिना विनाश का प्रसंग होगा क्या प्रसंग होगा मतलब उसका त्याग कर दिया त्याग कर दिया उसका विनाश कर दिया यदि आत्मस्वरूप अपना त्याग होता अर्थात विनस्ट करने होता अपना आत्मस्वूप त्याज्य होता अर्थात विनस्ट करने योग्य होता तब तो उसके विनाशी होने का प्रसंग होगा क्या प्रसंग होगा पंक्ति लगाना हर कर अर्थ है की आत्मस्वरूप का त्याग स्वीकार करने पर आत्मस्वरूप के आत्मस्वरूप के होगा या आत्मस्वरूप के विनाशी कथन का प्रसंग होगा आत्मस्वरूप विनाशी है ऐसे वाद का प्रसंग होगा बात सब मैं क्या उसको क्या माने उसका हान माने मतलब त्याग माने या विनाश माने ऐसा जो वस्तु अपने से पृथ्व हो जाएगी वो कैसी होगी विनाशी से होगी वो कैसी होगी आत्म का स्वीकार करने पर उसके विनाशी वो वो है ऐसे कथन का प्रसंग होगा उच्छेद का प्रसंग होगा साधुवाद विनाशी है ऐसे कथन का प्रसंग होगा और तो इसलिए आप उसको क्या आप हे मान सकते हैं आत्मसरूप को नहीं मान सकते है अब देखना उपाधे उपादेय क्यों नहीं मान सकते हैं क्योंकि जो वस्तु जिस जो वस्तु उपादेय होती है वो पहले से प्राप्त होती है क्या वो किसी हेतु से प्राप्त होती है वो किसी हाँ जो वस्तु उपादेय होती है वो पहले से प्राप्त नहीं होती है बाद में प्राप्त होती है और किसी हेतु से प्राप्त होती है तो हेतु ऐसी चा उपाधाने और आत्मस्वरूप को ग्रह स्वीकार करने पर हेतुवाद का प्रसंग होता है क्या प्रसंग होता है हाँ हेतुवाद समझते मतलब उसकी कारणवाद का प्रसंग होता है ध्यान देना कि उपाधे वह वस्तु होती है जो पहले से प्राप्त नहीं होती है बाद में प्राप्त होती है तो किसी हेतु से प्राप्त होती है अथवा कहना की उपाधेय आत्मस्वरूप अपना नित्य है आत्मस्वरूप अपना हाँ वो तो उपाधेय नहीं है उपाधेय कौन होगा जो पहले से अप्राप्त होगा और पहले से अप्राप्त जो संसारी वस्तुए हैं वे कैसी है वो वो कारण वाली है अपना आत्मस्वरूप सदा प्राप्त है वो नित्य है और अन्य जो सांसारिक वस्तुएं हैं वे कैसी है जन्म है किसी कारण से जन्म है तो यदि भी होगा तो क्या मानना पड़ेगा वो किसी कारण से दाले होगा क्यों तो आत्मस्वरूप नित्य होने के कारण सदा प्राप्त है अन्य संसारी वस्तुएं सदा प्राप्त नहीं है वे किसी कारण से जन्म है यदि इसको भी उपाधेय मानेंगे तो उसको भी कारण ऐसी जन्म होगा मतलब उसके हेतुवाद का प्रसंग होगा अर्थात तो उसका कारण है ये कथन अर्थात तो उसका कारण है ये कथन प्राप्त होगा उसकी कारणता का कथन का प्राप्त होगा मतलब उसका कोई कारण कहना पड़ेगा किसका किसका कारण उपाधे या रूप का उपाधे या रूप का कोई कारण मानना पड़ेगा अच्छा जिसका कारण होगा वो वस्तु नित्य हो पाएगी जन्म होने से बिना हो जाएगी वही कहते अच्छा उपाध्या और आत्मस्वरूप का और क्या उपाद आने है ना और आत्मस्वरूप का ग्रहण स्वीकार करने पर आत्मस्वरूप का ग्रहण स्वीकार करने पर आत्मस्वरूप के हेतुवाद का आता है आत्मस्वरूप का कोई हेतु हे, है ये कथन प्राप्त होता है यदि उसका हेतु हो जाएगा तो उसकी कैसी हो जाएगी जो अनित हो जाएगी कैसी हो जाएगी जंड हो जाएगी अनित्य हो जाएगी क्या उभय प्रत्याखाने और दोनों को स्वीकार न करने आरोप दोनों को हे और उपादे आत्म स्वरूप को हे तथा उपादे स्वीकार न करने पर उभय प्रत्याघाने पर दोनों का निराकरण करने पर अर्थात दोनों को स्वीकार न करने पर और दोनों स्वीकार न करने पर मतलब और आत्मस्वरूपाधेय स्वीकार न करने पर शाश्वत वादा शाश्वत वादा का वाद्य मतलब आत्मस्वरूप के आत्मस्वरूप की नित्यता का कथन प्राप्त होगा तो ये अच्छा है ना दोनों को नहीं मानेंगे तो आत्मस्वरूप को कैसा मानना पड़ेगा नित्य नित्य अपना स्वरूप है वो ने है न उपाधेय है क्या वह प्रत्या और दोनों का निराकरण करने पर आत्मस्वरूप अच्छा। से सम्यक दर्शन दर्शन है यहाँ सम्यन ज्ञायते अनेन सम्यक अनेन इति दृश्य ज्ञाते अन व्युत्पत्तिया व्युत्पत्तिया एव योगशास्त्र चल रहा योग योग दर्शनम चतुहात्मको सम्यक दर्शनम योगशास्त्र सम्यक दर्शनम देखिए सम्यक दर्शन भी आपने तो यहाँ पर सम्यक दृश्य सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से का सम्यक प्रकार से जिस शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है सम्यक प्रकार से जिस शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है उस शास्त्र को क्या कहते हैं सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन किस शास्त्र के द्वारा समय ज्ञान होता है तो यहाँ समय दर्शन करके क्या हुआ ये तो ये समय दर्शन है ये मतलब समय ज्ञान का साधन योग समय ज्ञान का साधन योग शास्त्र है सम्यक ज्ञान का साधन सम्यक ज्ञान का साधन चतुर्व्यूहत्मक योग शास्त्र है इस प्रकार सम्यक ज्ञान का साधन चार विभागों वाला योग शास्त्र है ऊपर जो आया था ना देखो ये स्थानों का आया सम्यक दर्शन यहाँ सम्यक दर्शन का क्या दर्शन और यहाँ सम्यक दर्शन करता योग शास्त्र तो चार विभाग कह दी ना इस प्रकार चार विभू वाला योग शास्त्र है तदेत छात्र चतुर्व्यूहम तदूर्वोक चतुर्व्यूह शास्त्र पूर्वोक पूर्वोत्तर चार विभो वाला योग शास्त्र एकत्र शास्त्र कटका है पूर्वोत्तम चार व्यू बताए ना पूर्व में कहा गया अच्छी एकट शास्त्रम, चार विभो वाला योग शास्त्र है ये कहा जाता है पूर्व में कहे गए चार विूहों वाला एकत्र मतलब योग शास्त्र कटका पूर्व में कहे गए चार विूहों वाला योग शास्त्र है यह बात कही जाती है तो चारों विहो को बता देंगे चार ब्यू कौन कौन थे वहाँ पर हे, वो हे, हे, हा, और हा, हाँ सब सभी को बताएंगे चारों को बताया जाएगा ये यह जा कहा जाता है दुखम अनागतम हे क्या है की दुख है दुख क्या है ना दुख रूप पहले तो क्या था दुख रूप संसार ही बताया था ना अगर दुख रूप संसार है या दुख है, तो दुख है, है तो कौन सा दुख है, है तो कहते हैं अनागत अनागत दुख है है। अनागत दुख का अंत भविष्य में होने वाला दुख है भविष्य में होने वाला दुख है ध्यान देगा देंगे अतीत काल में जो तो दुख आया था वो अभी है है आपके लिए अतीत काल में जो तो दुख आया था वो तो भोग करके निगृत हो गया अतीत काल में प्राप्त हुआ था जो दुख वो भोग करके निगृत हो गया तो अतीत दुख हे हो सकता है वर्तमान क्षण में जिस दुख का भोग हो रहा है वर्तमान क्षण में जिस दुख का भोग हो रहा है तो भोग क्षण में क्या है वो हे हो सकता है नहीं हो सकता है जिसका तो चल रहा है वर्तमान में वो नहीं हो सकता बल्कि आगामी क्षणों तो में आगे जो तो दुख आने वाले हैं, वो ही हो सकते हैं न तो अतीत सुख हो सकता है न ही वर्तमान दुख हो सकता है कौन सा होगा? अगले क्षण वाले दुख वर्तमान क्षण को छोड़ करके अगले सभी दुख दी बताते हैं भाषिकार बता दुखम अतीतम उपभोग न अतिवाहितम नक्षे वर्तते अतीतम दुखम अतीत दुख या भूतकालिक दुख उपभोग के द्वारा छीन हुआ उपभोगेन अतिवाहित उपभोग के द्वारा क्षीण हुआ उपभोग के द्वारा अतिवाहित उपभोग के द्वारा छीन हुआ अतिथ दुखम उपभोग के द्वारा क्षीण हुआ भूतकालिक दुख हे पक्ष नक्ष में नहीं आता है उपभोग के द्वारा क्षीण हुआ भूतकालिक दुख हे क्रोटि में नहीं आता है क्यों हो गया अब वो क्या है त्याज है अच्छा जी क्या वर्तमान क्या वर्तमान और वर्तमान दुख स्व क्षण कर अपनी विद्यमान के क्षण में और वर्तमान दुख अपने क्षण में भोग देने के लिए आरूढ़ हो गया है भोग देने के लिए आरूढ़ हो गया है या भोग देना शुरू कर दिया है और वर्तमान दुख में और वर्तमान दुख अपने क्षण में और वर्तमान दुख में अपने क्षण में भोग देना आरंभ कर दिया है भोग देने के लिए आरूर हो गया है या भोग देना आरम्भ कर दिया है लख और वर्तमान दुख अपने झण में भोग देने के लिए आरूढ़ हो चुका है हकीकत इसलिए तो सुख ये सुख दुख ये वृत्तियाँ होने ऐसी क्षणित है ना तो वर्तमान दुख वर्तमान क्षण का दुख आगामी क्षण में रहेगा हाँ हकीकत इसलिए क्षणांतरे तब हेदम न आकर देते क्षणांतरे तब हेता न आपदे थे इसलिए करते अगले क्षण में तथकर्थ वर्तमान दुखम इसलिए वर्तमान इसलिए अन्य क्षण में वर्तमान दुख हेता को प्राप्त नहीं होता है या अन्य क्षण में वर्तमान दुख हे नहीं हो सकता है हेता को प्राप्त नहीं हो सकता है मतलब हे नहीं हो सकता है और इसलिए क्षणांतरित करते अन्य क्षण में या अगले क्षण में तत्कर्थ वर्तमान दुखम इसलिए अगले क्षण में वर्तमान दुख हे नहीं हो सकता है तस्मात करते का उस कारण से किस कि कारण से की अतित दुख को ही न होने से और वर्तमान दुख को ही न होने से उस कारण से यदेव अनागतम दुखम यदे यद अनागतम दुखम जो अनागत दुखी है या जो निश्चित रूप से अनागत दुख है जो निश्चित रूप से अनागत दुख है अनागत का क्या है भविष्यकालीन जो अनागत दुख है तदय अक्षिपात्र कल्प योजन वही नेत्र के समान योगी को क्लेश प्रदान करता है नेत्र के समान योगी को क्लेश प्रदान करता है होता है ना कभी संसार ये क्या है के समान है।, है तो कोई व्यक्ति संसार में ऐसे दग धोते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति रावन से तक धोता हो तो ऐसे संसार से जग जाते हैं तो वो क्या है भगवान के शरण स्वीकार कर लेते हैं इस संसार तो भगवान भी संसार कर लेते हैं, लेकिन उसी संसार में पड़े हुए सब अपने को ऐसा मानते हैं कि मैं सब दो संसार से नहीं संसारियों तो वही बताया कि वह दुख अच्छी पात्र कल्पन नेत्र गोलक के समान योगी को ही क्लेश देते हैं। किसको क्लेस देता है वो योगी को क्लेश देता है मतलब साधक को क्लेश देता है विवेकी को क्लेश देता है इधर पृष्ठारम न क्लिसना इधरम पृष्पचारम न क्लेशाती अन्य अनलता पुरुष को क्लेश नहीं देना है तदेव हेता वही दुख कौन सा दुख, दुख। दुखी अनागत दुख वह अनागत दुख जो अच्छी पात्र कल को लेता है नहीं? वही अनागत दुख हे काम आबद्धते हेता को प्राप्त होता है या तो हे कोटि में आता है वही अनागत दुख हे कोटि में, में, में आता है और तो जो बुद्धिमान होते हैं वो तो सोचते हैं की कभी भी दुख न आए अधिकांश तो लोग तो इस शरीर को सोचते है शरीर के लिए कोई मकान बना देंगे आश्रम बना देंगे पैसा जमा कर देंगे कुछ कर देंगे थी थी थी लेकिन सब छोड़ करके जो आनंद भाव से आराधना करते हैं भगवान की आधन करते हैं वो तो कौन ज्यादा सुखी रहेगा योगक्ष साधन को अर्जित करने वाला या सब छोड़ कर भगवत गठन करने वाला जो तो सब छोड़ कर भगवत भजन करेगा ना उसका तो अनंत भविष्य में सुखी रहेगा अनंत भविष्य में सुखी रहेगा तो उसका उसको दुख, उसको दुख कभी भी नहीं आएगा अब उस साधना के फलस्वरूप भगवत अनुग्रह से उसका ये जीवन भी अच्छा जाएगा स्वयं के साधन में पड़े उसके ज्यादा सुखी भी रहेगा और तो उसका मुक्ति भी हो जाएगी तो सदन करते हुआ अनागर दुखी हे काम वापय करते हे कोटी में अच्छा है जनम तो तो है तो से ये ये है ये ना, से में है में तो यही उसका उपाय है अब देखिए पढ़ दुखर ये ये बात बार आदमी अच्छी बात है तीसरी बार आज आज अच्छी बात है और ये लिखेंगे जिसे है या या कारण से देव है ही या जिसे हे ही कहा जाता है जो हे ही है ऐसा कहा जाता है जो हे ही है उसका तस्मात का उस कारण से जो है ही है ऐसा कहा जाता है जो है ही है ऐसा कहा जाता है का उस हे के ही कारण का कथन किया जाता है उस हे के ही कारण का कथन किया जाता है उस हे का क्या कारण है क्या उसका कारण क्या बताया था जाता है सही संयोग अब देखो यहाँ कारण क्या आ रहा है दृष्टि दृष्टो संयोगो हे है यहाँ दृष्टा और दृश्य का संयोग हे का हेतु है हे क्या है, हे है? भुण तो दृष्टा और दृश्य का संयोग दृष्टा और दृष्टि का संयोग दृष्टि जो दृश्य जो आत्मा से भिन्न जो अचेतन प्रदार दृष्टि है ऐसा दृष्टा कौन हो गया अचेतन आत्मा पुरुष दृष्टा हो गया अचेतन पुरुष और दृश्य हो गया कौन अचेतन प्रकार तो दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख रूप संसार का हेतु है, है। दृश्य तो प्रधान भी है बुद्धि तो भी है सब कुछ है न यहाँ दृश्य तो बोला है ना कि ये जो बुद्धि में ने उदारूढ़ बुद्धि की वृत्ति सुख दुखादी वृत्तियों को यहाँ दृश्य कहा है लेकिन सबका संयोग प्रधान के साथ संयोग बुद्धि के साथ संयोग सब कुछ भी मिलना है नृष्टा और दृश्य तो का संयोग दुख रूप संसार का हेतु है अब देखेंगे दृष्टा कौन है सूत्र में दृष्टि आया है ना दृष्टि के प्रथम ऐसी बनेगा दृष्टा दृष्टा कौन है पुरुष दृष्टा कौन है दृष्टा पुरुष से बुद्धि का प्रति संवेदी होता है अब बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला दृष्टा पुरुष होता है इसको पहले बताया जा चुका है पुनः एक बार संक्षेप में सुन देगी बुद्धि का प्रति संवेदन करने, करने वाला अर्थात बुद्धि की वृत्तियों को जानने वाला बुद्धि की वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला बुद्धि को वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला कौन चेतन ही है ना बुद्धि की वृत्तिया सुखाकार गुखाकार फटाकार घटाकार होती है उनको प्रकाशित करने वाला कौन होता है चेतन तो यहाँ संवेदन और प्रति संवेदन को थोड़ा फिर समझेंगे पहले आया था उसको आप आवृत्ति कर रहे हैं जैसे आप ऐसे समझेंगे सरोवर में जल रहता है और सरोवर का जल नाली के द्वारा खेतों में जाता है और सरोवर का जल नाली के द्वारा खेतों में जाता है तो नाली के द्वारा जाने के लिए छेद भी करना पड़ता है ना काटना पड़ता है ना वो बंधन हटाना पड़ता है सरोवर का जल नाली के द्वारा खेत में जाकर खेत के आकार का हो जाता है खेत जैसा त्रिकोण चतुर्थ कोण होता है वैसे ही हो जाता है जल तो जैसे सरोवर में स्थित जल है वैसे देताकरण सरोवर में स्थित जल के समान कौन है में में स्थित स्थित है सरोवर जल कहाँ पर जाता है में तो अंताकरण कहाँ पर जाता है विषय दिशा अंताकरण कहा जाता है सरोवर से जल जाता है नाली के द्वारा और ये जो है अंताकरण किसके द्वारा जाता है अब जो ध्यान देंगे की जैसे की ण है ना का संबंध किसके साथ है चक्षु के साथ तो ये चक्षु इंद्री क्या है उसका एक द्वार छेद समझते हैं छेद जैसे की छेद करने से सरोवर का जल नाली में जाएगा तो ये चक्षु पहले खुला तो क्या हो गया छेद हो गया अब चक्षु इंद्री सेजस होने से विषय स्थान में जाती है चक्षु इंद्रिय का आवृत होना तो छेद होना हो गया और चक्षु इंद्री सहजस होने से विषय देश में जाती है तो विषय देश में जाने पर चक्षु इंद्री क्या हो जाती है नलिका नाली बन जाती है नाली बन जाती है ना तो चक्ु इंद्री का खुलना तो छेद होना हो गया और चक्षु का विषय के साथ संबंध होना क्या हो गया नाली बन गया ना। तो अंताकरण चक्षु के द्वारा क्या है बाहर निकल करके विषय देश में जाकर विषय के आकार का हो जाता है घट तो देश में जाएगा तो घटाकार फट देश में जाएगा तो फटाखा घटाकार मठाकार फटाकार यदि अनुकूल विषय है तो सुखाकार और प्रतिकूल विषय है तो सुखाकार तो सुखाकार सुखाकार सब कुछ हो होता है अंताकरण भी हो जाता है तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर तो बुद्धि ये ये पहले भी आया था अब ध्यान देना यहाँ पर एक पृथ्वी मुद दी ऐसा जो आया था तो ऐसा मानते हैं की पहले ये जो बुद्धि या अंताकरण बुद्धि या अंताकरण चढ़ है जड़ होने के कारण इसकी स्वयं क्यों प्रवृत्ति नहीं हो सकती है जड़ अंतरकरण स्वतः विषय देश में जा सकता है और चेतन पुरुष से अधिष्ठित होकर के ही विषय देश में जाता है तो ऐसा मानते हैं कि पहले चेतन पुरुष का प्रतिबिम्ब किस पड़ता है बुद्धि चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है तो पुरुष से प्रतिबिंबित जो बुद्धि है तो वो कैसी हो जाती है चेतन जैसी हो जाती है चेतन चेतन जैसी प्रतीक होगी चेतन कार्य करने लगती है तो, तो बुद्धि में अंताकरण में जाकर विषय के आकार का हो गया विषय घटाकार पटाकार सुखाकार सुखाकार ऐसा कौन हो गयी बुद्धि की वृत्ति ज्ञान देना बुद्धि का विषयाकार परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं बुद्धि के विषयाकार परिणाम को क्या कहते है वृत्ति या ज्ञान तो बुद्धि का घटाकार परिणाम क्या है घट बुद्धि का फटाकार परिणाम क्या है हाँ तो बुद्धि का का ज्ञान कहा जाता है तो एक प्रतिबिंब भी तो बताया था ना पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है ना। अब वाचस्पति के अनुसार क्या होता है कि जो बुद्धि घटाकार हुई ना बुद्धि कैसी हुई और बुद्धि की घटाकार वृत्ति ही क्या है घटिया में घटाकार वृत्ति किसकी है बुद्धि किस की है, बुण्दी की। बुण्दी की है। अब ध्यान देना जैसे कि वो जल जल में जब नदी के जल में, में कंपन होता है ना तो नदी के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा तो कंपन किस में प्रतीक होगा चंद्रमा चंद्रमा प्रतीक होगा नदी के जल में, में कंपन होता है नदी के जल में जब प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है तो कंपन किसने प्रतीक होता है तो वैसे ही जो है ना बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ है बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो बुद्धि में जो कंपन है कंपन मतलब ये सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति सुख है दुखाकार वृत्ति क्या है दुख है घटाकार वृत्ति घट ज्ञान है पटाकार वृत्ति ये क्या है तो ये सब किसमें है सुख दुख बुद्धि में है ना और बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो ये सब किसमें समझ में आएगा तो पुरुष में ही सुख दुख और घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब समझ में सुन जाएंगे सभी सुखी अहम दुखी आहं। घट ज्ञान वाहन पट ज्ञान वाला ऐसा ठीक होता है तो वाचस्पति के अनुसार ज्ञाता कौन बनता है बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष बुद्धि में प्रतिबित पुरुस। एक प्रतिबिंबवाद हो गया अब ध्यान देना ये विज्ञान विष्णु के अनुसार जो है ना पुरुष का प्रतिबिम्ब भी तो जड है ना तो पुरुष का प्रतिबिंब ज्ञाता नहीं बनता है बल्कि पुरुष ही बनता है तो ऐसा थे थे हैं कि पहले एक पुरुष का बुद्धि में पड़ा था ना भिक्षु के अनुसार बाद में क्या होता है कि विषय के आकार से आकार की बुद्धि है विषय आकार में परिणत जो बुद्धि है तो उस बुद्धि का प्रतिबिंब फिर किस में पड़ता है पुरुष जिनुणि जिनुणि में बुद्धि का प्रतिबिंब किसमें पड़ता है पुरुष में तो ध्यान देंगे की जैसे की सुखाकार वृत्ति सुख ज्ञान है दुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति सुख है और दुखाकार वृत्ति क्या है तो सुखाकार दुखाकार वृत्तियाँ किसमें होती है बुद्धि में सुखाकार दुखाकार वृत्तियाँ बुद्धि में है सुखाकार वृत्ति सुख है दुखाकार वृत्ति है दुख तो सुख दुख किसमें है बुद्धि में और बुद्धि का प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष में तो किसमे प्रतीक होता है बुद्धि का प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष में तो फिर ये वृत्तियाँ किसमें प्रतीक होंगी प्रतीक होगा किसमें पुरुष घटाकार पटाकार वृत्तियाँ ही घट ज्ञान पट ज्ञान है ये किसमें है? बुद्धि में और बुद्धि का प्रतिबिंब पुरुष, पुरुष में पड़ेगा तो किसमें प्रतीक होगा पुरुष में तो विज्ञान विक्षु के अनुसार ज्ञाता कौन है की प्रतिबिम्बित पुरुष नहीं है बल्कि शुद्ध पुरुष है लेकिन पुरुष स्वभाविक ज्ञाता नहीं है उसके प्रतिबिंब के कारण मतलब बुद्धि उपाधि के कारण है भिक्षु के अनुसार नहीं ज्ञाता कौन है पुरुष प्रतिबिंबित पुरुष ज्ञाता नहीं है बल्कि बिंब पुरुष ही ज्ञाता है लेकिन कैसे उपाधि तो के है उपाधि कर्ण ज्यादा बन रहा है और वाचस्पति के अनुसार जो है ना प्रतिबिंबित पुरुष ज्ञाता है तो भिक्षु के अनुसार दु प्रतिबिंब विवाद और वाचस्पति के अनुसार एक व्यक्ति विवाद और वास्पति काल के अनुसार प्रतिबिंब कुछ नहीं है प्रथम क्या है की पुरुष का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि क्रियाशील होती है और बाद में क्या है कि जो चेतन पुरुष उसको जानता है किसको बुद्धि को जो भी हो मतलब ये है कि विषय की आकार से आकारित होना कौन होती है बुद्धि तो बुद्धि में जो सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति घटाकार वृद्धि पटाकार वृद्धि होगी ना तो ये क्या हो गया संवेदन ये क्या हो गया संवेदन तो और जब पुरुष इसको समझता है तो ये क्या हो जाए पुरुष के साथ इसका संवेदन होता है तब तो ये इसे कहते हैं संवेदन बुद्धि में है तो संवेदन और पुरुष में आया तो संवेदन ये समझना इस प्रकार बताया गया कि बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला दृष्टा पुरुष होता है तो